देवी भागवत शात्मा इसकंध, भगवती सताक्षी या सांभरी व्यास जी कहते हैं राजन ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए भांति भांति के अन्य सामने उपस्थित कर दिए पशुओं के खाने योग्य कोमल एवं अनेक रसों से संपन्न नवीन तीर्ण भी उन्हें देने की कृपा की राजन उसी दिन से भगवती का एक नाम शाकंबरी भी पड़ गया जगत में कोलाहल मत जाने पर दूत के कहने से दुर्गम नामक दैत्य इन बात को समझ गया उन्होंने अपनी सेना सजाई और अब अस्त्र से सुसज्जित होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा उसके पास एक अक्षौड़ी सेना थी देवताओं की सारी सेनाओं को घेरकर वह दैत्य भगवती के सामने खड़ा हो गया ब्राह्मण भी सब प्रकार से घिर गए तब देवताओं की मंडली में कोलाहल मच गया सभी देवता और ब्राह्मण रक्षा करो रक्षा करो इस प्रकार के शब्द उच्चारण करने लगे तदनंतर भगवती शिवा ने उनकी रक्षा के लिए चारों ओर तेजों चक्र खड़ा कर दिया और वे बाहर निकल गई तदनंतर देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्य ढक गया बाण जब परस्पर टकराते तब अग्नि की प्रज्वलित निकलने धनुष के कठोर टंकार से दिशाओं में बहरा पंचा गया तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला मातंगी त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी देवी तुलजा जम्भिनी मोहिनी छिन्नमस्ता गुहकाली और दस सहस्त्र बाहु का आदि नाम वाली बत्तीस शक्तियों के पश्चात चौसठ और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ सबकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थी युद्ध स्थल में मृदंग शंख आदि बाजे बजने लगे उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी तब सेना अध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा जहां वह घोर युद्ध हो रहा था वहां रक्त बहाने वाली नदी प्रकट हो गई दस दिनों में राक्षस की ये सम्पूर्ण अक्षोणी सेनिया मर खप गई तदनंतर अत्यंत भयंकर ग्यारहवा दिन उपस्थित हुआ उस दिन दुर्गम ने स्वयं लड़ने की तैयारी की उसने लाल रंग की माला लाल वस्त्र और लाल चंदन से शरीर को सजाया और महान उत्साह मनाकर युद्ध में जाने के लिए वह रथ पर बैठा बड़े ही उत्साह के साथ उसने संपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली इसके बाद वह देवी के रथ के सामने अपना रथ ले गया अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा हृदय को आतंकित करने वाला वह युद्ध दोपहर तक निरंतर होता रहा इसके बाद देवी ने दुर्गम पर पंद्रह बाण छोड़े चार घोड़े चार बाणों के लक्ष्य हुए एक बाण सारथी को लगा देवी के दो बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्रों को तथा दोनों भुजाओं को बांध दिया बीध दिया एक बाण ने ध्वजा को काट दिया जगदम्बा के पांच बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए फिर तो रुधिर वमन करता हुआ वह दैत भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में जाकर समा गया उस महान पराक्रमी दैत्य के मर जाने पर त्रिलोकी के अंतकरण की ज्वाला शांत हो गई तब ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता भगवान विष्णु और शंकर को अगुआ बनाकर भक्तिपूर्वक गदगद बाणी से भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे